घर की ललक निकोलाई तेलिसो आवरण एवं रेखांकन रामबाबू अनुराग ट्रस्ट पुस्तक और इसके लेखक के बारे में यह अपने आप में एक उल्लेखनीय बात है कि 19वीं शताब्दी के जिन महान रूसी लेखकों ने अपनी रचनाओं के जरिए अपने देश की आम जनता को अज्ञान और अन्याय और अत्याचार के अंधेरे से बाहर रोशनी की दुनिया में लाने की कोशिश की प्राय उन सभी ने बच्चों के लिए और बच्चों के बारे में लिखा यह स्वाभाविक भी है क्योंकि जो महापुरुष अपने देश और समुची मानवता के भविष्य को लेकर चिंतित थे वे बच्चों के बारे में भी सोचते क्योंकि भविष्य बच्चों का ही होता है यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 19वीं उन्नीस के रूसी लेखक जब भी बच्चों के बारे में लिखते हैं तो वे प्रायः सदा ही बच्चों के कष्टों और दुखों की बात करते हैं यदि उस समय के रूसी समाज को देखें तो यह एकदम स्वाभाविक लगता है रूस में उन्नीसवी सदी जनता की कंगाली और कष्टों का युग थी अठारह तक देश में भू प्रथा थी इस प्रथा के अनुसार किसी जमींदार की जमीन पर जो भी किसान रहता था वह उसका दास होता था जमींदार उन्हें खरीद या बेच सकता था और कोड़े मार मार कर उनकी जान ले लेने पर भी वह किसी सजा का हकदार नहीं होता था अठारह सौ में भूदास प्रथा की समाप्ति के बाद भी आम लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया गरीब पहले की तरह ही भूख जीतोड़ मेहनत और अमीरों के जुल्म के शिकार थे बच्चों की दशा तब विशेष रूप से दयनीय थी अकाल भूखमरी में मौत और काले पानी की सजा के चलते सड़कों पर बेघर अनाथ बच्चों की भरमार थी गरीब घरों के बच्चे छोटी उम्र से ही दो जून की रोटी कमाने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करते थे और बहुत असमय ही मौत का ग्रास बनते रहते थे यहाँ तक कि अमीर घरों के बच्चे भी जिन्हें किसी बात की तंगी न थी और जिन्हें पढ़ने लिखने के अवसर प्राप्त थे वे भी जीवन के सच्चे आनंद और आजादी से वंचित थे ऐसे समाज में बच्चों के जीवन के दुखों का कहानियों में अधिक स्थान पाना स्वाभाविक ही था लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे अधिकांश लेखकों ने असह पीड़ादायी जीवन के अंधकारय पक्षों के मार्मिक चित्रण के साथ ही उसके उज्जवल पक्षों को भी दिखाया दरिद्रता अन्याय और दुख के पहाड़ों में से भलाई और सत्य के सोते इन कहानियों में फूटते हुए दिखते हैं। निकोलाई की की प्रस्तुत कहानी घर ललक भी एक ऐसी ही तेलोसो का जन्म अठारह सो सड़सठ में हुआ था यानी रूस में भूदास प्रथा खत्म किए जाने के छह वर्ष बाद और मृत्यु उन्नीस में जब हुई जब समाजवादी क्रांति के बाद चालीस वर्षो का समय बीत चुका था युवावस्था में तेलोसो ने ज्ञान प्रसार का काम किया बच्चों के लिए वे कहानी और कविताओं के संग्रह छापते थे मास्को के पास ही उन्होंने एक स्कूल भी खोला था अठारह में, में उस समय की एक महान मानवतावादी और यथार्थवादी लेखक अंतोन चेखो की सलाह पर तेलोसो ने सुदूर साइबेरिया की यात्रा की ताकि जनता के जीवन को अच्छी तरह देख जान सके उन दिनों जार की सरकार रूस के यूरोपीय भाग के गरीब किसानों को साइबेरिया के निर्जन इलाकों में बसा रही थी उराल पार्क के क्षेत्र में रेल लाइने न के बराबर ही थी किसान अपने परिवारों के साथ घोड़ागाड़ियों पर यात्रा करते थे लंबे रास्ते में वे भूखे रहते थे रोगों के शिकार होते थे ठंड से मरते थे बच्चे अनाथ हो जाते थे माँ बाप बच्चों के बिना रह जाते थे साइबेरिया के केंद्रीय भाग में तेलसो ने ऐसी बहुत सी बैरके देखी जो इन किसानों के बेघर हो गए बच्चों से भरी हुई थी साइबेरिया से लौटने पर तेल ने लिखा इन बच्चों के माता पिता या तो रास्ते में मर गए या फिर बाकी परिवार को कंगाली और भूख से बचाने की कोशिश में अपने बच्चे को जिसके बचने की उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी छोड़कर आगे बढ़ गए उनके पास न नक्ति थीमारी ऐसा भी होता है कि बच्चे की हालत सुधर जाती है और फिर वह खुदाई औलाद बन जाता है तेरह शो की सबसे अच्छी कहानियां इन भाग्य बच्चों के बारे में ही है माँ बाप बीमार निकोला को छोड़कर चले गए वह ठीक हो गया और किसी का नहीं रह गया यह है गरीबी कहानी का कथानक नया साल कहानी में लेखक इस बात का वर्णन करता है कि किस तरह बूढ़े सिपाही मित्रिज को इन अभागे बच्चों पर तरस आता है और वो अपना पेट काटकर उनके लिए नए साल पर त्यौहार मनाने का प्रबंध करता है प्रस्तुत कहानी घर की ललक भी एक ऐसी ही कहानी है अठारह में प्रकाशित यह कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो साइबीरिया जाते हुए अनाथ हो गया था और अब वो वापस घर लौटने की कोशिश कर रहा है इसी बीच वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और काले पानी से भाग कर एक अपराधी बीमार पड़ गए बच्चे को बचाने के लिए शहर ले जाता है और खुद पुलिस के हाथ पड़ जाता है हम नहीं जानते कि उसने क्या अपराध किया था लेकिन हम देखते हैं कि वह स्वेच्छा से अपनी आजादी और शायद अपने जीवन की भी बलि दे देता है ताकि एक अनजान बच्चे को मौत के मुंह से बचा बचाया जा सके और उसकी यही मानवता यही कुर्बानी यही पराक्रम पाठक पाठक के हृदय को छू जाता है कहानी बच्चों के सामने उस अपराधी के माध्यम से दूसरों के लिए जीने और मरने वाला एक चरित्र प्रस्तुत करती है साथ ही एक प्रकारांतर से यह भी बताती है कि गरीबी और उत्पीड़न की सामाजिक स्थितियां ऐसे लोगों को भी अपराधी बना देती है जो अत्यंत उच्च मानवीय गुणों से वीरता और त्याग से ओत होते हैं अपराध के कारण प्रायः सामाजिक परिवेश में निहित होते हैं इस बात को समझने वाले बच्चे ही कल बड़े होकर ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो अपराध और अपराधी नहीं बल्कि उच्च मानवीय मूल्यों और बेहतर मनुष्य पैदा करे घर की लड़क गर्मियों की उजली रात थी चांदी में जीवन की उमंग थी और सहज शांति खेतों मैदानों और सड़कों पर वह चांदी बरसा रही थी जंगल को अपनी किरणों से बींद रही थी और नदियों में सोना घोल रही थी इसी रात को बैरक के दरवाजे में से दस ग्यारह बरस का घुंघराले बालों और पीले चेहरे वाला एक लड़का स्म्योका चुपके चुपके बाहर निकला उसने इधर उधर नजर दौड़ाई छाती पर सलीब का निशान बनाया और सहसा सिर पर पैर रखकर उस मैदान की ओर दौड़ा जहां से रूस की सड़क शुरू होती थी लड़के को डर था कि उसका पीछा किया जाएगा इसलिए वह बार बार मुड़कर देख रहा था लेकिन कोई उसके पीछे नहीं दौड़ रहा था लड़का सही सलामत पहले मैदान तक और फिर बड़ी सड़क तक पहुंच गया यहाँ पर वो रुका थोड़ी देर तक कुछ सोचता सोचता रहा और फिर धीरे धीरे सड़क के किनारे किनारे चलने लगा वह उन बेघर बार बच्चों में से एक था जो साइबेरिया में बसाए जा रहे किसानों के पीछे अनाथ रह जाते हैं उसके माँ बाप रास्ते में टाइफाइड से मर गए थे और स्वयं स्वयं का बेगाने लोगों के बीच अकेला रह गया था यहाँ की प्रकृति भी उसकी जन्मभूमि से बिल्कुल अलग थी उसे याद था कि उसकी जन्मभूमि में पत्थर का सफेद गिरजा है पवन चक्किया है उज्जीप का है वो का नदी है जहां वो अपने दोस्तों के साथ नहाया करता था और बेले यानी सफेद नाम का गांव है उसे बस एक बात याद थी कि वे यहाँ इस सड़क पर आए थे और इससे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी नदी पार की थी और उससे भी पहले कई दिनों तक स्टीमर पर यात्रा की थी फिर रेलगाड़ी पर फिर स्टीमर और रेलगाड़ी पर उसे लगता था कि वह बस यह सड़क का फासला तय कर ले फिर नदी आएगी उसके बाद रेलगाड़ी होगी और फिर बस याद था कि कैसे उसके माँ बाप मरे थे कैसे लोगों ने उन्हें ताबूत में रखकर पेड़ों के झुरमुट के पीछे किसी अनजान कब्रिस्तान में दफना दिया था स्मोका को जानता है। उसे यह भी याद था कि कैसे वह रोता रहा था और उसे घर भेज भेज देने को कह कहता रहा था मगर उसे यहाँ बैरक में रहने पर मजबूर किया, किया गया यहां उसे रोटी और बंद गोभी का सूप यानी ची मिलता था और हमेशा कहा जाता था जा जा तेरे बिना का क्या काम है? यहां तक कि बड़ा साहब अलेग्जांड्रक्लेविच जो सब पर हुक्म चलाता था उस पर बरस पड़ा था और बोला था चुपके से रह जाता तंग करोगे तो बाल नोच डालूंगा और स्वयं का मन महसूस कर वहां रह रहा था उसके साथ बैरक में तीन लड़कियां और एक लड़का और थे जिन्हें उनके माँ बाप यहाँ भूल गए थे और पता नहीं कहाँ चले गए थे पर वे बच्चे इतने छोटे थे कि ने उनके साथ न उनके साथ खेल सकता था और न शरारते कर सकता था एक के बाद एक दिन और हफ्ते गुजरते रहे और शिमिका इन घिनोनी बैरक में रहता रहा कहीं जाने का साहस वह नहीं कर पाता था वह आखिर पर आखिर वह आ गया वह तो रही सड़क जिस पर वे रूस से यहाँ आए थे अच्छी तरह से नहीं जाने देते तो ठीक है वह भाग जाएगा कौन सी बहुत देर की बात है और फिर वह फिर से अपनी नदी उज उजी का अपना गांव बेले देखेगा और अपने पक्के यारों से मिलेगा मास्टरनी एफरसिया एगोरवना के पास जाएगा और पादरी के लड़कों के पास जिनके घर पर बहुत सारे चेरी और सेब के पेड़ हैं पकड़े जाने पर उर स्मोका को कई दिनों तक रोके रहा पकड़े जाने का डर स्मोका को कई दिनों तक के रहा परंतु अपनी नदी अपने जन्म के गांव अपने हमजोलियों को देखने की आशा इतनी प्रबल थी कि स्मोका ने मन में यह सपना सजोकर मौका देखा और सदा के लिए फुकट के खाने को लात मारकर मुफ्त के खाने को लात मारकर सड़क पर भाग गया अब वो बहुत खुश था और घर लौट रहा है उसे लगता था कि बेले जैसी अच्छी जगह और कहीं नहीं और सारी दुनिया में उज्जीव का जैसी कोई नदी नहीं पर पहुंच रहा था, रही थी भी कल्पना की जा सकती है वह सब असीम साइबेरिया ने देखा और अनुभव किया है और उसे किसी बात पर आश्चर्य नहीं हो सकता इसके रास्तों पर बेड़ियों में बंद कैदियों ने हजारों मील पार किए है भारी जंजीरे खनखनाते हुए इसके गर्भ की अंधेरी खानों में उन्होंने खुदाई की है इसकी सड़कों पर घुंगियों घुंगुओं की छंकार झंकार के साथ जोई गाड़ियां हवा से बातें करती चलती हैं और इसके घने जंगलों में भगोड़े कैदी भटकते फिरते हैं जानवरों से जूझते हैं और कभी बस्तियां जला डालते हैं तो कभी ईसा के नाम पर रोटी का टुकड़ा मांग पेट भरते हैं रूस से यहाँ बसने वाले आने वालों का तांता बसने आने वालों का तांता लगा रहता है उनके काफिले अपनी गाड़ियां तले रात काटते हैं और अलाव के पास बैठकर आग सेकते हैं उधर उनके सामने से उल्टी दिशा में भी झुंड के झुंड कंगाल हो गए भूखे नंगे बीमार लोग बढ़ते जाते हैं और नाला दर्दा है का किसी गाँव या बस्ती से गुजरता हुआ पूछता रूस को कौन सी सड़क जाती है तो इस पर भी किसी को कोई हैरानी न होती यहाँ सब रास्ते रूस को जाते हैं उसे सीधा सा जवाब मिलता और जवाब देने वाला सड़क की ओर इशारा कर देता मानो उसकी दिशा दिखा रहा हो चलता जा रहा था वह न थकावट महसूस कर रहा था न उसके मन में डर था वह अपनी आजादी पर खुश था रंग रंग-बिरंगे फूलों वाले मैदान और डाक वाली त्रिविका गाड़ी की घंटियों उसके मन में उमंगे भरती थी कभी कभी वह घास पर लेट जाता था और जंगली गुलाब की झाड़ी तले गहरी नींद में सो जाता था या जब गर्मी ज्यादा होती तो सड़क किनारे के किसी कुंज में बैठ लेता उदार साइबेरिया और साइबेरिया औरतें उसे रोटी और दूध दे देती थी और सड़क पर जाते किसान कभी कभी उसे अपनी घोड़ा गाड़ी पर बिठा लेते थे बाबा गाड़ी में बिठा लो दया करो पास से कोई घोड़ा गाड़ी गुजरती तो सुमयका मेहनत करता माई रोटी दे दे गांव में वो औरतों से मांगता था सबको उस पर दया आती थी और सुमयका का पेड़ भरा रहता था दो हफ्ते बीत गए सुमयका कई रास्ते और गाँव पीछे छोड़ चुका था वो हिम्मत नहीं हारा था आराम से चलता जा रहा था हाँ कभी कभार वो लोगों से पूछ लेता था रूस अभी दूर है रूस हाँ पास नहीं है चलते जाओ जाड़ो तक पहुंच जाओगे शायद कुछ पहले ही और जाड़ा जल्दी ही आने वाला है क्या नहीं जाड़ा आने में अभी देर है अभी तो, और उसके सुनहरी दिखाई दे जाती, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते मन में खुशी उमड़ती वो टोपी उतार लेता घुटनों के बल गिर पड़ता और रोते हुए प्रार्थना करता हे प्रभु जल्दी से जाड़ा आ जाए कभी कभी शिमोका को सड़क के किनारे लकड़ी का सलीब लगा दिखाई देता आसपास कोई घर नहीं कहीं पहरेदार की कोटरी तक नहीं बसे एक और जंगल और दूसरी ओर ही होती ऐसा सलीब देखकर शिमो सोच में पड़ जाता हर बार उसे अपने माँ बाप की याद आ जाती खुले मैदान में लगा तंबू याद हो जाता हुआ था जिसमें वे मरे थे और का सारी थकावट भूल भाल कर तेज कदम भरने लगता घर घर लो आखिर एक शहर आ गया चुनकी चौकी से आगे शिमोका को दाए बाएं लट्ठू के घर दिखाई दे रहे थे मटमेले घरों की छते हरी लाल या सुरमई थी आगे पत्थर के सफेद मकान थे गलियों में मुर्गियां घूम रही थी सुअर घुरघुरा रहे थे फिर ऊंची बाड़ों और हरे भरे आहातों का क्रम चला डाक चौकी के पास काली सफेद धारियों वाले मील खंबिल लगे हुए थे खुले चौक में लोहे के जंगले के पीछे ऊंचा घंटाघर था और उसके बिल्कुल सामने लट्ठों का पतला सब बुर्ज था उसके ऊपर एक सिपाही चक्कर काट रहा था और आगे फिर शहर की चौकी की बुर्जियां दिखाई देने लगी थी शिमोका बिना रुके ही शहर से होता हुआ निकल गया और फिर से खुली सड़क पर पहुंच गया यहाँ वह निशंक होकर अपनी धुन में मस्त चलता जा सकता था ज्यो ज्यो स्मका दूर जाता जा रहा था त्यों तय उसे चारों ओर शरद ऋतु के आने की अधिक निशानियां दिख रही थी कोई बात नहीं जल्दी जाड़ा आ जाएगा शिमोका के मन में आता और उसे लगता कि बस उसका गाँव अब, अब पास ही आता जा रहा है खेतों में रंग बिरंगी तितलियां नहीं फड़फड़ा रही थी टिड्डे नहीं फुदक रहे थे पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगी थी घास मुरझाने लगी थी आसमान पर अक्सर झीने झीने सुरमई बादल छा जा जाते थे और रातें भी ठंडी हो गई थी पर शमोका सोचता था अब तो थोड़ी ही दूर है बस अब जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगा शमोका सड़क पर चलता जा रहा था भूख उसे सता रही थी सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था झाड़ियों में एक आदमी पालथी मारकर बैठा कुछ चबा रहा था उसे देखकर शिमो का थम गया वह ईर्षा भरी नजरों से यह देख रहा था कि कैसे वह आदमी अंडा छील कर से काट रहा था और से रोटी खा रहा था क्या चाहिए जवान न था चेहरे पर छोटी सी खिचड़ी दाड़ी थी आंखें शकरी और घसी हुई मुंह की चमड़ी सावली पड़ गई थी और खुश हवाओं से फट गई थी पैरों में वह नमद नमदे के जूते पहने हुए था कंधे पर भड़कीले रंग का कोट और सिर पर टोक क्या चाहिए तुझे की ओर गौर से देखते हुए उसने फिर से पूछा। लेते हैं उसने रोटी का टुकड़ा बढ़ा दिया और फूट पूछा किसका है तू कहा से आटपका घर जा रहा हूँ रूस में रूस मैं भी रूस जा रहा हूं तू क्यों जा रहा है शिमोका ने उसने अपनी सारी कहानी उसे अपनी सारी कहानी सुनाने लगा वो बता रहा था कि उसे बैरक में कितनी ऊब होती थी कैसे उसका मन घर जाने को होता हुए बूढ़े ने कहा पर, हाँ तो, पर जिंदगी तेरी खराबी होगी लगता है मेरे कदमों पर चलेगा मेरे ही कदमों पर चलेगा न तुझे घर देखने को मिलेगा न तेरा कोई कुत्तो की जिंदगी बिल्कुल कुत्तों की बाबा तुम कौन हो शिमका ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा और बूढ़े के सामने बैठ गया मैं कौन हूँ कुछ भी नहीं बस यूं ही एक अनजान बुढा बूढ़े ने गहरी सांस ली और मुंह पर हाथ फेरा मानो चेहरा पोछ रहा हो हाँ भैया है तो तू छोटा सा ही पर देख तुझे घर की ललक वापस खींच रही है बस सदा यही होता है घर न हुआ सगी माँ हुई ऐसी ललक है खींचे जाती है खींचे जाती है इसके बिना कहीं चैन नहीं एक बार जाके उसे नजर भर देख लिया बस को राहत मिल गई अच्छा तो बाबा मैं जाड़ों तक पहुंच जाऊँगा रूस कि नहीं नहीं नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि अभी ठंड पड़ने लगेगी और तेरे बदन पर कोई गरम कपड़ा तक नहीं मैं तो गया हूं पता है मुझे बस कह दिया ना नहीं पहुंचेगा ठंड से अकड़ जाएगा उसकी ये बातें सुनकर श्वोका के कलेजे पर सांप लौटने लगे बूढ़ा भी सोच में डूब गया दोनों सिर झुकाए चुप बैठे रहे श्वोका को अब यह ख्याल आ रहा था कि कैसे वह ठंड से अकड़ जाएगा और यह सोचकर उसे दुख हो रहा था कि बेले में किसी को इसका पता भी नहीं चलेगा बूढ़ा अपनी सोच रहा था और चुपचाप मुझे हिलाया जा रहा था तो फिर किधर चला तू सहसा बाबा ने पूछा और उठ खड़ा हुआ मैं तो बाबा घर को जा रहा हूँ मैं भी घर चल रहा हूँ चल इकट्ठे चलते हैं दोनों चुपचाप सड़क पर पहुंचे और पाव घसीटते हुए आगे बढ़ चले सांझ ढल आई थी दोपहर से बरसते पानी से शमोका और बूढ़ा तर हो गए थे चल भैया चल भैया मेरे चल बूढ़ा उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था तेज तेज कदम बढ़ा नहीं तो यह शरत सचमुच ही याद धमकेगा और हम अभी पहाड़ों तक भी नहीं पहुंचेंगे तब हम क्या करेंगे तब तो बस अपना काम तमाम हो जाएगा चल रहा हूं बाबा वैसे भी हमें बहुत देर हो गई है मुझे डर है कि कहीं पाला न पड़ने लगे तब तो बहुत बुरा होगा थकावट के बावजूद स्मू का भला चंगा था हमरा ही मिल जाने पर वो खुश था और उससे उस, उसका साहस भी बड़ा था अब वो निश्चिंत था कि भटकेगा नहीं कि बाबा उसे ठिकाने तक भटकेगा नहीं कि बाबा उसे ठिकाने तक पहुंचा देगा और फिर बातें करना भी अच्छा लगता था बूढ़ा उसे अपने जन्म स्थान की और साइबेरिया की बातें बताता रहता था कि कैसे साइबेरिया में सोना खोदा जाता है कैसे भयानक झाड़ा वहाँ होता है बूढ़ा शिमोका को साइबेरिया की जेलों की और आज़ादी की कहानियाँ सुनाता बताता कि वसंत में जब हरी हरी घास निकलती है तो कैसे आदमी घर जाने को तड़प उठता है रात दिन उसे चैन नहीं मिलता बाबा हमने काफ़ी रास्ता तय कर लिया बाबा हमने काफ़ी रास्ता तय कर लिया क्या शिवोका उसे पूछता पहाड़ों मतलब आशय है उराल पर्वतमाला से और पाला मतलब यहाँ पाला शब्द तापमान शून्य के नीचे चले जाने के अर्थ में प्रयुक्त है देख रहा है यहां खाने वालों को कम मिलता है मतलब रूस के पास पहुंच रहे हैं जब पहाड़ पार कर लेंगे तो वहां और भी कम मिलेगा इसलिए तो कहता हूं कि जल्दी कर रूस में लोग पैसे के भूखे हैं और तेरी मेरी जेब खाली है सो बस जहां मन आए सो जो चाहो खाओ साइबेरिया में तो भाई मेरे लोग भले है पर उनकी भलाई ही हमारे गले में अटकती है चल बेटा जल्दी सड़क के एक और गाड़िया रुकी हुई थी चारों ओर अंधेरा था और ठंड थी गाड़ियों के पास जल रहे अलाओं की आग पथिकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी गाड़ी से खोल दिए गए घोड़े अंधेरे में मैदान में भटक रहे थे शरद ऋतु की मुरझाई घास नोच रहे थे गाड़ियों के बम ऊंचे उठे हुए थे किसान आग जलाकर हाथ सेक रहे थे और खाना बना रहे थे भगवान तुम्हे खूब रोटी नमक दे अलाव के पास जाते हुए बूढ़े ने कहा जरा आग सेक लेने दो भाइयों बैठ जाओ उदासीन में जवाब मिला बूढ़े ने बैठ कर हाथ और बढ़ा बाबा के चेहरे की और गौर से देखते हुए पूछा बड़ी दूर से आ रहे हैं घर जा रहे हैं छोकर तुम्हारा है क्या नहीं रास्ते में मिल गया साइबेरिया बसने जा रहे थे इसके माँ बाप अनाथ रह गया है देखो तो बेचारा कैसे भीग गया है शिमोका की ओर सबका ध्यान गया वह आग के बिल्कुल पास ही बैठा था और ठंड से सिकुड़ते हुए देख रहा था कि कैसे अलाव में लकड़ियाँ जलते हुए ऐठ रही हैं कैसे हवा में सफ़ेद धुआं उठ रहा है और कैसे पतीले में पकते खाने में झाग उठ रही है सू सू हो रही है अच्छा तो अनाथ है किसानों ने पूछा और फिर से शिमोका की ओर देखने लगे फिर वे फसल की अपने काम की बातें करने लगे जब खाना तैयार हो गया तो खाने लगे खा ले बच्चे खा ले शिमोका को खाना देते हुए वे कह रहे थे देखो तो कैसे ठंड से ठिठुर रहा है स्मूका ने भरपेट खाना खाया और आराम करने को लेट गया गरम खाने के बाद आग के पास लेटना बड़ा अच्छा लग रहा था लकड़ियाँ थी धुएं की और ताजी छाल की गंध आ रही थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके गांव बेले में हुआ करता था हाँ, अगर घर पर होता, तो कुछ आलू खोदलाता और उन्हें आग में डाल देता स्मोका को भुने हुए आलू याद आये जिनकी भीनी भी महक आती थी और जिनसे हाथ जलते थे और जो दाँतों तले खस खस करते थे स्मोका के सिर के ऊपर तारे चमक रहे थे बेले के आसमान में भी इतने सारे तारे होते थे और इतने साफ चमकते थे शिमोका का मन कहता था हाय बेले कहीं पास ही हो टांगे थकावट से दुख रही थी पीट व बगल को जमीन से ठंडक पहुंच रही थी और चेहरे छाती व घुटनों को आज की सुहानी गर्मी मिल रही थी किसान अभी भी कुछ बातें कर रहे थे और बाबा भी उनके साथ बातें कर रहा था शिमोका को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी बड़ा मुश्किल है जीना भाइयों बड़ा मुश्किल है किसान भी कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है फिर उनकी आवाजें दबी दबी सी और धीमी हो गई मानो मधुमक्खियां भिन रही फिर शिमोका की आंखों के सामने लाल घेरे बनने लगे और फिर चौड़ी नदी बहने लगी और उसके पार था बेले गांव नदी में कूदना चाहता था परंजान बाबा ने उसकी टांग पकड़ ली और कहा मुश्किल है मुश्किल है इसके बाद फिर लाल और हरे घेरे बनने लगे और सब कुछ गड़बड़ हो गया स्मोका शुद्ध बुद्ध खोए सो रहा था प्रभात बेला में शिवमोका की आंख खुली आकाश पर बादल तैर रहे थे बुझे अलाव पर ठंडी हवा के झोंके आते राख उड़ाते और साय साए करते हुए उसे मैदान में फैला देते किसान वहां नहीं थे अंजान बाबा गठरी बना जमीन पर पड़ा हुआ था स्मोका उठकर बैठ गया बाबा उसने बूढ़े को आवाज दी किसान कहाँ गए उसके दिमाग में यह सवाल खोधा और सहसा यह सोचकर वह भयभीत हो गया कि बाबा को कुछ हो तो नहीं गया साय करती हवा राख उड़ा रही थी काले अज जले पर जली टहनियों की सरसर हो रही थी और लगता था मानो सारा मैदान करा रहा है स्मोका का डर बढ़ता ही जा रहा था बाबा वो फिर चिल्लाए और उसकी आवाज को हवा दूसरी ओर ले गई स्मूका की आंखें मूंद रही थी सिर भारी हो गया था और कंधे पर लुढ़क लुढ़क जाता था स्मूका फिर से लेट गया चारों ओर से उसके कानों में हवा की गूंज आ रही थी उसे लग रहा था कि डाकुओं ने बाबा को मार डाला है फिर से कहीं पास ही बेल, बेले गांव दिखा पर उसे कोई उसे गाँव में घुसने से रोक रहा था उसे पीछे खींच रहा था वहां खुले मैदान में जहां गंदी मटमैली बैरक थी अच्छा तू घर जाएगा गुस्से भरी आवाज में कोई कह रहा था फिर कोई गरम-गरम चील आया और जबरदस्ती श्मोका के मुंह में डालने लगा सिर पर उड़ेलने लगा और वह उड़ेलता ही जा रहा था उड़ेलता ही जा रहा था शिमोका के सिर पर गर्म पहाड़ बन गया पर वह उड़ेलता ही जा रहा था सिर फूल गया अंदर आग जल रही थी शमोका की सांस रुक रही थी फिर उसने आखे खोली बाबा उसके ऊपर झुका बैठा था और दुख से सिर हिला रहा था थोड़ी देर में श्वोका को अजीब सी दबी दबी आवाजें सुनाई दी फिर कंधों पर बंदूक डाले सिपाही दिखे और पीछे मटमैले चोगे और गोल टोपिया पहने लोगों की भीड़ उनके हाथों और पैरों पर बेड़िया खनक रही थी भीड़ के दोनों ओर तथा पीछे भी सिपाही चल रहे थे सब ठंड से ठिठुर रहे थे स्मूका का कलेजा थम गया वो शीशे से चिपक गया और आंखें फाड़ फाड़ कर इस भीड़ को देखने लगा कि कहीं वह जाना पहचाना चेहरा नजर आ जाए सहसा वह बेतहासा चीखा और शीशे पर मुठियां मारने लगा बाबा बाबा बाबा कैदियों में उसे अनजान बाबा दिखाई दे गया था जो बेड़ियों में उलझता हुआ खिड़की के पास से ही गुजर रहा था बाबा बाबा स्मोका स्मोका चिल्ला रहा था भय से वह बद खुशी और भय से वह बदवास हो गया था दस तक सुनकर कईयो ने मुड़कर देखा अनजान बाबा ने भी छाती में दिल जोर जोर से धड़क रहा था इस बीच कैदी और कौनवाई के सिपाही आगे बढ़ रहे थे और भीड़ के पीछे छिप गए थे मुक्के मारता जा रहा था चिल्ला रहा था बाबा बाबा सिपाही उदासीन स्वर में कह रहा था अब रोता क्यों है काय का है तुझे जल्दी तेरे घर पहुंचा देंगे देंगे बच्चा तू तेरा यहां कोई काम नहीं कह दिया ना लौटा अब चिल्ला मत जतन कर रहा था जहां सहयोग वसी उसे मिल गया उसका सच्चा अनजान मित्र अपनी बेड़िया घसीटता चला गया था निकोलाई तेलसो अठारह सो सड़सठ से उन्नीस सौ सत्तावन अनुराग ट्रस्ट